नारजी रेवती नक्षत्र में दामोंदरा या नमः दामोंदर को प्रणाम है कहकर दोनों कुक्षियों की पूजा करने चाहिए अनुराधा नक्षत्र में माधवा नमः माधव लक्ष्मी के प्राणपति को अभिवादन है कहकर वक्षस्थल की पूजा करें धनस्थान नक्षत्र में अघाओग्भिधन सकरा नमः आप समूह के विनाशक को नमस्कार है कहकर पिस्त भाग की पूजा करनी चाहिए विशाखा नक्षत्र में श्री संख्या चक्र आसीका धारा यन्महा लक्ष्मी संख्या चक्र खड़ग और गदा धारण करने वाले को प्रणाम है कहकर भुजाओं का पूजन करना चाहिए हस्त नक्षत्र में मधुसूदन आयन्महा मधु नामक दैत्य के वधकर्ता को अभिवादन है कहकर कैटब नामक असुर के शत्रु भगवान विष्णु के चारों हाथों का पूजन करें पुनर्वसु नक्षत्र में साम मामधेषाय नमः सामवेद की ऋचाओं के अधिश्वर को नमस्कार है कहकर उंगलियों के अग्र की पूजा करें आश्लेषा नक्षत्र के दिन मत्स्य शरीर भाजह पादौ शरणं व्रजामि मत्स्य शरीरधारी के चरणों में शरणागत हूं कहकर नखों की पूजा करनी चाहिए जेष्ठा नक्षत्र में कूर्मस्य पादौ शरणं व्रजामि कूर्म रूपधारी भगवान के चरणों की शरण में जाता हूं कहकर कंठ में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए श्रमण नक्षत्र में वराहाय नमः वराह रूपधारी भगवान को प्रणाम है कहकर भगवान जनार्दन के दोनों कानों का बलि भात पूजन करें पुष्य नक्षत्र में दानो सूदनाय नरसिंहाय नमः दानो के विनाशक नरसिंह रूपधारी भगवान को अभिवादन है कहकर मुख की अर्चना करनी चाहिए स्वाति नक्षत्र में कारण वामनाय नमो नमः कारणवश वामन रूपधारी भगवान को बारंबार नमस्कार है कहकर दांतों के अग्र भाग की पूजा करनी चाहिए दिघवर नारद शतभिष्ण नक्षत्र में भार्गव नंदन आयन महा भार्गव नंदन परशुराम जी को प्रणाम है कहकर मुख के मध्य भाग का पूजन करें मगहा नक्षत्र में रामा आयन मोष्टो राम को अभिवादन है कहकर सीर वृंदन की नसिका की भली भांति पूजा करनी चाहिए मृगशिरा नक्षत्र में बिगुड़ी ताक्षराम ते नमोस्तु तिरछी चित्रण से युक्त राम आपको नमस्कार है कहकर उत्तम मांग रूप नेत्रों की पूजा करें चित्रा नक्षत्र में शांताय बुद्धाय नमः परम शांत बुद्ध भगवान को प्रणाम है कहकर भगवान मुरारी के ललाट का पूजन करना चाहिए भरनी नक्षत्र में विश्वेश्वर कल के रूप में नमोस्तो विश्वेश्वर कल के रूप आपको अभिवादन है कहकर भगवान विष्णु के सिर का पूजन करें आर्द्रा नक्षत्र में हरे नमस्ते श्रीहरि को नमस्कार है कहकर पुरुषोत्तम भगवान के बालों की पूजा करनी चाहिए व्रती मनुष्य द्वारा उपयुक्त नक्षत्र दिनों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी भक्ति भक्तिपूर्वक सम्मित प्रकार से पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर जो संपूर्ण सद्गुनों से संपन्न, वक्ता, सौंदर्यशाली, सुशील और साम्वेद का ज्ञाता हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को उस स्वर्ण मिर्मित एवं म विशाल एवं लंबी भुजाओं वाली स्वी हरि की अर्चा मूर्ति का बस्त्र और गाओ के साथ दान कर देना चाहिए साथ ही पात्र आदि सभी सामग्रियों से युक्त शय्या कादी दान करना चाहिए इस प्रकार उस समय अपने पास जो कुछ भी दान देने योग्य वस्तु हो वह सब अपने कल्याण के लिए उस दाम्भर को दान कर दे और उससे युक्त ब्रह्मा विष्णु और सिवस्वरूप स्वरूप आप हमारे मनोरथ को सफल कीजिए स्वर्ण निर्मित लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम भगवान की मूर्तिका तथा ग्रंथ भेद रहित शैया का मंत्रोच्चारण पूर्वक सपत्निक ब्राह्मण को दान करने का विधान है उस समय ऐसी प्रार्थना करें भगवन जैसे विष्णु भक्तों को कहीं भी कष्ट नहीं प्राप्त सुंदर रूप निरोगता और आप भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो, जनार्दन जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी से सुन नहीं रहती, श्रीकृष्ण वैसे ही मेरी भी शैया प्रत्येक जंग में अशुन्य बनी रहे। इस प्रकार निवेदन कर वस्त्र माला चंदन आदि सभी वस्तुएं नक्षत्र पुरुष व्रत के ज्ञाता ब्राह्म इस प्रकार सभी नक्षत्रों में उपवास करके एक बार तेल और नमक रहित भोजन करने का विधान है। वह भोजन शक्ति के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए। उसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए इस प्रकार संयम विधि पूर्वक नक्षत्र पुरुष की उपासना करके मनुष्य इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है साथ ही यह लोक अथवा परलोक में अपने अथवा पितरों द्वारा जो कुछ भी ब्रह्महत्या आदि पाप घटित हुए रहते स्त्री जो कोई भी हो उसे इस व्रत का पठन श्रवण और अनुष्ठान करना चाहिए भगवान मुरारी का यह व्रत कल के प्रभाव से घटित हुए पापों को विदीन करने वाला और समस्त विभूतियों के फल का प्रदाता है इस प्रकार श्रीमत् मत्स्य महापुराण में नक्षत्र पुरुष व्रत नामक 54 अध्याय संपूर्ण हुआ 55 अध्याय आदित्य शयन व्रत की विधि और उसका महात्मन नारद जी ने पूछा भगवन जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहता है उसके लिए कौन सा उत्तम है यह बताइए भगवान शंकर ने कहा नारद जो उपवास करने में असमर्थ है उनके लिए वही व्रत अविष्ट है जिसमें दिन उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो मैं ऐसे महान एवं अच्छे फल देने वाले व्रत का देता हूं सुन, उस व्रत का नाम है आदित्य शयन उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूं जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है क्योंकि मुनि श्रेष्ठ उमापति शंकर अथवा सूर्य में कहीं भेद नहीं देखा जाता इसलिए अपने घर में शंकर जी की अर्चना करनी चाहिए हस्त में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों की, चित्रा में अर्काय नमः कह उनके गुल्फों होंठियों की साती में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की विसाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्रभावनी भावनी नमः से दोनों जंघाओं की पूजा करनी चाहिए जेष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की मूल में इंदाय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग भाग की पूजा करें पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ में त्रश्री नमः और सप्ततुरंगाय नमः से नाभि की स्रमण में सवे नमः से दोनों कुक्षिओं की धनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से पृष्ठ भाग की और शतभिष नक्षत्र में भ्रांत विनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए द्विजवर पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का रेवती में साम रामधीशाय नमः से दोनों हाथों का पूजन करना चाहिए अश्विनी में सप्त ताश्व धुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में कठोर धाम में से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें